ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय ग्यारह आध्यात्मिक जीवन की अनिवार्य शर्त चित्त शुद्धि सजग रहो सदा नैतिक पथ का आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपवित्रता का कोई बोध नहीं वे जितनी गलतियां करते हैं उतने ही संवेदन विहीन बनते जाते हैं उनकी सारी नैतिक संवेदनशीलता नष्ट हो गई है उनमें ग्लानी की भावना होती ही नहीं लेकिन एक सच्चा साधक नैतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होता है पातंजल योग सूत्र पर अपने भाष्य में व्याजे योगी के मन की तुलना नेत्र गोलक से करते हैं जिस बात धूल के मात्र एक कण से उस पर गिरते ही चक्षुगोलक में तत्काल प्रतिक्रिया होती है इसी तरह योगी के मन में दुख प्रदान करने वाली जरा सी बात से तीव्र प्रतिक्रिया होती है सजग मन के बिना आध्यात्मिक जीवन के भयानक असफलता में परिसमाप्त होने की संभावना है चित्त शुद्धि और आध्यात्मिक जीवन अभिन्न है यदि तुम लोगों को अपवित्र जीवन यापन करते और साथ ही आध्यात्मिक होने का भान करते देखो तो उनसे दूर रहो अपवित्र लोगों के आध्यात्मिक अनुभूति विषयक दावों में विश्वास मत करो आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिलभ्य सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्ष अर्थात आहार की शुद्धि से चित्त शुद्ध होता है चित्त शुद्धि से सत्य विषयक स्मृति ध्रुव अर्थात मन में स्थिर होती है स्मृति प्राप्त होने पर सभी हृदय ग्रंथियों से मुक्ति होती है केवल पवित्र मन ही ब्रह्म का निरच्छिन्न धारावत चिंतन कर सकता है उपरयुक्त श्लोक में आहार शब्द का अर्थ इंद्रियों के संस्पर्श में आने वाली सभी वस्तुओं से है हमें नेत्रों कर्णों, त्वचा नासिका आदि सभी के लिए पवित्र आहार चाहिए ज्ञानेन्द्रियों से लिए जा रहे सभी आहारों को शुद्ध के बिना उधर के लिए शुद्ध भौतिक आहार ग्रहण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता श्री रामकृष्ण कहा करते थे सूकर मांस खाकर भी अगर किसी का ईश्वर की ओर झुकाव हो तो वह धन्य है और निरामिष भोजन करने पर भी अगर किसी का मन कामने और कांचन पर लगा रहे तो उसे धिक्कार है अत्यधिक सावधान होने पर भी हम पाएंगे कि दिन भर में हम कुछ मैला आहृत कर लेते हैं तुम्हें यह जा जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे मन के सभी कोनों और दरारों में कितना मैला जमा हुआ है तथा आध्यात्मिक पथ पर सफलतापूर्वक अग्रसर होने के लिए कितनी सफाई की आवश्यकता है यह मैल अत्यंत सुक्ष रूप में आध्यात्मिक जीवन के लिए अहित कर गहरे संस्कार के रूप में हो सकता है अपनी संगति तथा वार्तालाप के प्रति लापरवाह मत हो सभी गप सप सभ, सभी अनियंत्रित व्यर्थ का चिंतन और गतिविधियाँ बंद कर दो ये सब साधक के लिए बहुत हानिकारक है अतः इन सभी विषयों में अत्यधिक विवेक बरतो नए सांसारिक संपर्कों से नया मैल इकट्ठा मत करो सारे दिन इस तरह व्यवहार करो कि तुम्हारी जो हानि हुई है उसकी पूर्ति कर सको पवित्र चिंतन और कार्यों द्वारा पर्याप्त पुण्य संचय करो जिससे संचित पाप का प्रतिकार हो सके तदनंतर पुण्या पुण्य के सारे हिसाब को शून्य कर देना है लेकिन उससे पहले खाते को बराबर करना होगा पुण्य और अपुण्य को बराबर होना चाहिए जिससे बकाया कुछ ना बचे अपने पुराने हिसाब को बंद करो अपने पुराने जीवन पर रोक लगा दो नए सांसारिक संग वार्तालाप तथा आमोद प्रमोद की लालता नहीं होनी चाहिए इसी निडर संतुलन में सारा आध्यात्मिक जीवन निहित है आज तुम सभी का हिसाब घाटे में है और अभी तुम्हें पर्याप्त पुण्य अर्जित करना चाहिए जिससे हिसाब साफ हो सके तभी नया खाता खोला जा सकता है आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है नया खाता खोलना पुनः हमारे मन की तुलना एक कैमरा युक्त प्रोजेक्ट अर्थात चित्र प्रक्षेपक से की जा सकती है यदि हम इसमें छिपे चित्रों को एक के बाद एक प्रक्षिप्त कर सकें तो वह कितना अच्छा सिनेमा बनेगा सब कुछ निर्ममतापूर्वक अंकित हो जाता है और यदि हम मन की गहराई में जो कुछ छिपा है जिन सभी संस्कारों को हमने अचेतन अथवा अवचेतन रूप में संग्रह किया हुआ है तथा जिनके बारे में हम अनभिज्ञ हैं उनको देख पाते तो हम निश्चय ही भयभीत होते साधना काल में ये कभी न कभी अवश्य ऊपर आएंगे और पवित्र और बुरी दिशा में किया गया अर्धचेतन चिंतन अत्यंत खतरनाक है और बहुत अधिक कठिनाई पैदा कर सकता है क्योंकि वह संस्कारों को अधिक गहरा और स्थाई बनाता है हमें सदा पूर्ण सजग रहना चाहिए एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि यह बात कितनी सत्य है तुम किन प्रभावों को अपने भीतर प्रविष्ट होने देते हो तथा किन बातों को सुनते अथवा कौन सी बातें करते हो इस विषय में तुम्हें अत्यधिक सावधान होना चाहिए उनके संस्कार पढ़ते दिखाई नहीं देते मात्र इसलिए यह कभी मत सोचो कि उनसे कोई खतरा नहीं है संस्कार बाद में उभरेंगे और तब तुम्हें यह पता नहीं होगा कि इनसे कैसे निपटें पूर्व संस्कारों पूर्व संबंधों पूर्व सांसारिक संग और विचारों का चिंतन अचेतन अथवा अवचेतन रूप में भी कभी मत करो सर्वप्रथम हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए उसके बाद नई दिशा में नए शुभ संबंधों नए व पवित्र विचारों और भावों की दिशा में तीव्र चिंतन करना चाहिए सदा सभी परिस्थितियों में यथासंभव पूर्ण सजग और पूरी तरह सचेत रहो जिससे नेत्रों या कर्णों के माध्यम से कोई बुरा संस्कार न पड़े और यदि संस्कार भीतर जाए भी तो उन्हें तत्काल उखाड़ फेंको संग तथा सुने और पढ़े जा रहे विषय के संबंध में अत्यधिक विवेक बरतें। सभी साधन पथों में पवित्रता का महत्व कर्मयोग में भी नैतिकता के नियमों का कड़ाई से पालन अत्यंत आवश्यक है उतना ही आवश्यक जितना अन्य तीनों योगों में ऐसी सामान्य मान्यता है कि नैतिक अनुशासनों का पालन ज्ञान योग भक्ति योग और राजयोग में ही करना पड़ता है और कर्मयोग बहुत आसान है क्योंकि यह तुम्हें जैसा चाहो वैसा जीवन यापन करने देता है यह बकवास है ब्रह्मचर्य अहिंसा सत्य स्थिर अद्रोह के बिना कर्मयोग में भी वस्तुता कुछ ही हासिल नहीं किया जा सकता संसार में सभी ज्ञात आध्यात्मिक पथों में पवित्रता अपरिहार्य है और पवित्रता का अर्थ बहुत व्यापक है देह इंद्रियों मन और हृदय की पवित्रता इसके अंतर्गत आते हैं ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य ही नहीं अहिंसा मात्र स्थूल अहिंसा ही नहीं अस्त केवल स्थूल वस्तुओं की चोरी का त्याग ही नहीं इनका अर्थपूर्ण आंतरिक पवित्रता भी है लक्ष्य के लिए बिना शर्त सर्वस्व का त्याग कर किसी भी बात को तुम्हें अपने पद से विचलित न करने देकर यदि तुम इन प्रारंभिक साधनाओं को महान एक निष्ठा के साथ पूर्ण न करो तो तुम सचमुच कर्म भले ही करते रहो पर यह योग नहीं हो सकेगा यह बहुत बड़ा अंतर है सभी कर्म कर रहे हैं परंतु कुछ ही वास्तविक कर्मयोग करते हैं किसी भी प्रकार के योग के लिए नैतिक नियमों का पालन आवश्यक है इस विषय में अपने को कभी धोखा मत दो और इन बातों के पालन का अर्थ केवल स्थूल बाह्य रूप में ही पालन नहीं है बल्कि उनका सूक्ष्मतम रूप में पालन भी है ज्ञान योग कहता है शुद्धिकरण की साधना के बाद अपने समग्र मन को ब्रह्म में लगा दो चित्त शुद्धि के लिए सदा विवेक का अभ्यास करो कर्मयोग कहता है नैतिक मूल्यों का अति कठोरता से पालन करो तथा सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करते हुए निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्ध करो भक्ति योग कहता है अपनी सभी भावनाओं और संवेदनाओं को केवल परमात्मा की ओर मोड़ो अन्य सभी प्रेम की भावनाओं को प्रज्ज्वलित भगवत प्रेम द्वारा आत्मसात हो जाने दो उस भक्ति की तीव्रता द्वारा उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दो जिससे केवल यह परमात्मा का प्रेम ही शेष रहे अतः हम देखते हैं कि चित्त शुद्धि और आसक्ति के बंधनों को काटना सभी योगों का सामान्य आधार है कर्म में एक महान खतरा यह है कि हम फल के बारे में बहुत अधिक सोचने लगे जो हमें चंचल बना दे किंतु यदि हम यह जान लें कि पूर्ण अनासक्ति और पवित्रता ही लक्ष्य है तो हम फलों का चिंतन नहीं करेंगे और मन की चंचलता हमें अभिभूत नहीं करेगी जब साधक यह जान लेगा कर्म का उद्देश्य उसकी स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक चित्त शुद्धि है तो वह कर्म को और अधिक श्रद्धा और उत्साह के साथ करेगा तभी कर्मयोग बनता है तुम्हारे कर्म फलों की तुम्हें जरा भी चिंता नहीं होनी चाहिए एक कर्मयोगी के रूप में तुम्हें अपनी चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए और बात यही समाप्त हो जाती है फल केवल प्रभु के हैं उनके संबंध में तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है पतंजलि के अनुसार पवित्रता महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में शुद्धिकरण की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की है उनके अनुसार नैतिक सिद्धांत दो प्रकार के हैं यम अर्थात सामान्य सिद्धांत और नियम अर्थात विशेष सिद्धांत यम के अंतर्गत वे पाँच साधन आते हैं जिनका सभी लोगों को सर्वत्र सर्वदा पालन करना चाहिए प्रथम अहिंसा अर्थात दूसरों के प्रति चाहे वे अच्छे हों या बुरे विद्वेष न होना जैसे ही ये द्वेष भाव उत्पन्न हो उन्हें दूर कर दो विचलित मन से किसी प्रकार का ध्यान संभव नहीं है हमारा मन एकाग्र हो और साथ ही हम किसी के विरुद्ध बुरे विचार सजोएँ यह संभव नहीं है मैं उच्चतर ध्यान की बात कर रहा हूँ